द्रं कर्णे श्रादेवा भद्रं पश्येम्षी स्थिरंगेस्तवा बंशस्तम से शाँति शांति शांति अथर्ववेदीय प्रश्नो परिषद चतुर्थ प्रश्न के नवम मंत्र तक विचार हो गया जो परमात्मा को एकत्व तो प्राप्त कर जाता है उसका फल बताना चाहते हैं आगे इसके लिए कहना चाहते हैं ठीक है थोड़ी एवं जागृद आदि अन्य धर्मत्व तो उक्त्या जो जागृद तीन अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति जागृत धर्म जागृत इंद्रियों का धर्म है करके बताया और स्वप्न जो है मन का धर्म है और सुशुप्ति अज्ञान का धर्म है इस तरह से अलग कारण आत्मा निर्धर्म है उसमें कोई धर्म नहीं है जागृत आदि अवस्था भी नहीं है और विषय का ग्रहण करने वाला धर्म भी नहीं है वो इंद्रियों का धर्म है वो जागृत अच्छा और सुश्रुति अज्ञान भी आत्मा नहीं है इसी देखिए एवं जागृद आदि नाम अन्य धर्म तो जागृदादी जो तीन अवस्थाएं हैं और अन्य धर्म है अन्यों का धर्म है आत्म धर्म नहीं है ऐसा कथन के द्वारा शोधित तो, हो गया तुम पदार्थ का शोधित हो गया जो मैं जागृत अवस्था वाला हूं स्वप्न अवस्था वाला हूं सुश्रुति अवस्था वाला हूं ऐसा मानता था उसको शोधित किया गया अब तूर्य आत्मा के अनुवाद करेंगे तो तूर्य आत्मा है चतुर्थ माना जाता है अज्ञान से उपर मानी समाधि वाला आत्मा जो बोलते हैं उसका अनुवाद करेंगे अनुवाद के द्वारा तस् अक्षर ऐक्या पुरस्थ उसको जो तूरीय रूप में शोधित किया हुआ तुम पदार्थ जो शोधित करके तूर्य तूरीय रूप में रखा है उसको परमात्मा के साथ ऐक्य का कथन करके तस्वीर अनुवाद के द्वारा शोधित पदार्थ उसका अक्षर ऐक्या विधान परिसर अक्षर परमात्मा के साथ ऐक्य का कथन पूर्वक तज ज्ञान से फल है उसका ज्ञान का फल जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का क्या उस ज्ञान का क्या फल होगा ये कहते हैं उत्तर वाक्य नहीं त्या आगे का वाक्य जो आने वाला है उसका फल बताते हैं ये कहा भाष्यम का तदेकत्विद फल आ जो एक है हम ब्रह्माष्टी स्वभाव में पहुंचा होगा जो व्यक्ति उसका फल बताते हैं फल कहते हैं कहा क्या फल होगा तो मंत्र में है परमेवाक्षरम प्रतिपद्य ते सो तद अच्छा अशरीरम अलोहितम सुब्रम यस्तु शुभ्रम अक्षर यस् सौम्याोदेश्लोक पर सोहितछायाशरीम ललोहित शुभ्रमाक्षर वेदय सर्व सर्वो भवती पर अक्षरम प्रतिपति फल है तो परमात्मा के साथ अपने को ऐक्य समझता हो तुरीय अवस्था में जाने के बाद जागृत अवस्था में अभी शरीर को लेकर के ऐक्य नहीं समझे जब तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त करके ठूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों शरीरों से अतिरिक्त करके उस दूरी भाव में पहुंचा हुआ जो तुम पदार्थ होगा जिसको परमात्मा बना भाव में होगा उसको परम एवं अक्षर प्रतिबद्ध वो व्यक्ति परम परमात्मा को ही प्राप्त करता है जो अविनाशी तत्व है परम अक्षर न क्षरती अक्षरम जो परम तत्व है उसी को प्राप्त हो जाता है तद्रुपी होता है कौन प्राप्त करेगा परम अक्षर को तो कहा सजो हई तद अच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम दे रहे थे कहा जो कोई भी हो इसमें कोई विशेष नहीं विषय से वैराग्य पूर्ण हो ये विशेष है जो कोई भी हो अगर संसार से उपराम हो जिसको वो कोई कोई भी हो इसमें कोई जाति पाति भेद नहीं हुआ तद अच्छायम तमोरहितम अच्छा अज्ञान रहित जैसे अंधेरा ढकने का काम करता है अज्ञान भी ढकने का काम करता है इसलिए तम अज्ञान को भी कहा जाता है तरम तत्व अक्षर है कैसा अच्छा तमो रहित है अज्ञान रहित है अशरीरम शरीर रहित है स्थूल सूक्ष्म आदि शरीर से रहित है अलोहितम लोहित आदि गुण न लाल है न पीला है न काला है न सफेद है गुणों से कोई भी गुण पुन नहीं गुण धर्मो से रहित है निर्गुण है शरीरादि से रहित है अज्ञान से रहित है शुभ्रम शुद्ध है उस अक्षरम वेदय थे जो कोई भी ऐसे अक्षर को जानता हो तो क्या फल है तो पूर्व में कहा परमेव अक्षर प्रतिपद्ध थे वह परम अक्षर को ही प्राप्त होगा ये कहास्त तो सौम्य जो कोई भी है सौम्य ये प्रिय दर्शन ऐसा करके कहा विप्लाद ऋषि ने सर्वज्ञो सर्वोभवती सर्वज्ञ भवती सर्वोभवती वो सर्वज्ञ हो जाता है परमात्मा के साथ ऐिक होने पर सर्वज्ञ हो जाता है और सर्व सर्वोभति सर्वरूप हो जाता है परमात्मा से अभेद होने पर सर्वरूप को प्राप्त कर जाता है सर्वज्ञो भवती सर्वोभवती सर्वज्ञ भी हो जाता है सर्वरूप भी हो जाता है ऐसे तदेश श्लोक है इस विषय में आगे एक मंत्र है कहते हैं श्लोक वाणी मंत्र है ये <clears throat> अच्छा भाष्य में देखिए परमेव अक्षरम भक्षमाण विशेषण प्रतिपद्य कहा परम अक्षर को ही प्राप्त होगा जिसका आगे कहना है विशेषण जितने भी आगे कहेंगे क्या कहेंगे अच्छा अशरीरम अलोहितम शुभ्रम इत्यादि विशेषण है इसी मंत्र में बक्षमाण विशेषण इसी मंत्र में आगे कहे जाने वाला विशेषण है जो परमेव अक्षरम परम अक्षर को ही प्राप्त करेगा वो क्षमाण विशेषण जिसका विशेषण आगे परमात्मा का विशेषण लगने वाले हैं अलोहित शब्दों के द्वारा विशेषण ऐसे विशेषण वाला परमात्मा को ही प्राप्त करता है इति इसी को यह कहा जाता है कौन ऐसे परमात्मा को प्राप्त करेगा परम अक्षर को प्राप्त करेगा तब कहते हैं स यो जो कोई भी हो कोई यहाँ विशेष नहीं है हई प्रसिद्ध है स जो कोई भी हो तत्व सर्वे क्षण तब सर्वे क्षणा कहते हैं कैसा होगा उस परमात्मा को जानने वाला सर्वेषण से रहित हो माने इच्छा मात्र समाप्ति हो कोई भी इच्छा न हो ऐसे व्यक्ति जो होगा ऐसी मुक्त हुआ जो व्यक्ति है उसको कैसा परमात्मा प्राप्त करेगा अच्छा छाया रहित छाया माने अधेरा अधरा वाले अज्ञान अज्ञान रहित परमात्मा को प्राप्त करता है अच्छायम तमो वर्जितम अच्छा करता तमो वर्जित तो, तमो रहित है परमात्मा अधेरा नहीं अधेरा रहित है अज्ञान रहित है इस परमात्मा को प्राप्त करता है क्या एक नंबर टिप्पणी सार्विषण मुक्तम में कक्षमो वेद यदि अपेक्षित मह उसको जानने में समर्थ कौन होगा क क्षमा माने सक्षमा कौन सक्षम होता है उसको जानने के लिए इस ऐसे अपेक्षित होने पर कहा सर्वे समाप्त सारे ऐणाओं से रहित होगा इच्छा मात्र संसार की इच्छा से रहित हो ये वस्तु प्राप्त तो हो जाए सारे समाप्त हो इच्छा मर गई हो जिसकी वही परमात्मा को प्राप्त तो कर सकता है वैराग्य पूर्ण जीवन हो ठीक है अशरीरम अच्छा एम का अर्थ हो गया तमो अशरीरम नवित शरीरम में अशरीरम जैसा पुत्र होता उस प्रकार बहुबरी करना है है शरीर रहित माने नाम रूप सर्व उपाधि शरीर वर्जित नाम रूप उपाधि से जितने भी जितने भी उपाधि है नाम रूप उपाधि जितने भी है कोई भी शरीर नहीं सर्व शरीर उपाधि सर्व शरीर वर्जित ये नहीं मनुष्य शरीर से रहित हो देवादि शरीर प्राप्त करें ऐसा नहीं सर्व शरीर संपूर्ण जितने भी उपाधि शरीर है सबसे रहित हो जाता है वो परमात्मा ऐसा है अलोहितम लोहित आदि सर्वगुण न लाल है न पीला है न काला है लोहित बोलते हैं रक्त आदि गुण से रहित परमात्मा का स्वरूप ऐसा है ऐसे परमात्मा को प्राप्त करेगा यथ एवं जब तमोरहित है शरीर है और अलोहित है इसे क्या शुभ्रम वो शुद्ध तीनों से रहित हो तो शुद्ध होता है सुभ्रम अतएव शुद्धम यत ये एवं ये यत एवं ऐसा है इसलिए अतः शुभ्रम इसलिए शुद्ध है वो शुभ्रम शुद्धम सर्व विशेषण रह क्यों शुद्ध होता है विशेषण लगने पर अशुद्ध होता है उपाधिस्तु महाव्याधि जितने विशेषण लगते हैं वो अशुद्ध हो जाता है सुध आ जाता है क्योंकि सर्व विशेषण रहता तो कोई विशेषण नहीं रहा तमो तमो रहित है तम भी नहीं शरीर रहित है शरीर विशेषण भी, भी नहीं और ये लोहितादि गुण से भी रहित है इसलिए वो सर्व विशेषण रहित होने के कारण शुद्धम शुद्ध है कहा अक्षरम अक्षर मन सत्यम कहा अक्षरम सब लगा सत्यम वो सत्य है त्रिकाला बाधित है कभी भी विनाश नहीं होता इसलिए अक्षरम न अक्षरती थी अक्षरम अक्षर पर्याय सत्यम वह सत्य है सत्यम पुरुषाख्यम जिसको पुरुष संज्ञा दी गई है शास्त्रों में जिसको कहते हैं पुरुष पुरुष पुरुषाख्यम सत्यम अक्षर अप्राणम अमनोगोचर प्राण भी नहीं मन भी नहीं जहां मन का भी विषय नहीं प्राण माने इंद्रियों का भी विषय नहीं प्राण का भी अगोचर प्राण माने इंद्रिया इंद्रियों का विषय नहीं और मन का भी विषय नहीं ऐसा अप्राणम प्राण अमनोगोचरम अगोचर प्राण का भी अगोचर है मन का भी अगोचर है प्राण माने इंद्रिया शिवम कल्याण स्वरूप शांतम शांत है सबाही अभ्यंतरम बाहर भीतर सर्वत्र प्राप्त हुई तो तो है, बाहर भीतर से युक्त है माने जो परिचिन वस्तु होगा बाहर होगा तो भीतर नहीं होगा भीतर होगा तो बाहर नहीं होगा क्यों व्यापक है बाहर भीतर सर्वत्र रहने वाला अजम अजन्मा पुरुष को वेदयते मान बीजाना थी ये जो वेदयते है ना देखो तो बिद धातु पांच जगह में आया हुआ है आदादी में दिवादी में रुदारी में तुधादि में और चुरादी में। ये चुरादी वाला है वेदे उसी का यहाँ बीजाना थी और ज्ञान ज्ञान धातु से देते हैं माना क्रियादि के धातु से उत्तर दे रहे वाशु बीजाना थे वेदे के धातु है ये वेद ये में व्यक्ति बनता है दिवादी में विद्यते बनता है विद्यते बोलते हैं ना दिवादी में होता है और रुदादि में बिन्नति बनता है तुदादि में बिंदती बनता है से उजादी नमन आ जाता है और चुरादि में वेदयते वहां आत्मा पद विप्रयोग है उसी का अर्थ भाष्यकार ने ज्ञान धातु से कर दिया क्रियादि का ज्ञान धातु ज्ञान जा आदेश हो जाता है बीजान धातु वेद यते मानी जो जानता है वो ऐसी स्थिति को उस परमात्मा को प्राप्त कर जाता है कहा यश तो एक उसके लिए विशेषण लगता है सर्वत्यागी होना चाहिए शर्त है माने लोकेश्ते आदि जितने भी इच्छाएं हैं इच्छाओं से मुक्त होना होगा उसी को परमात्मा मिलेगा यश तो सर्वत्यागी जो सर्वत्यागी हो उसी को मिलना है सर्वत्यागी एक नंबर टिप्पणी यथोक्त वेदन लिंगम तू ना आलिंगितम अति कहा यथोक्त तो तो ज्ञान का परिचय क्या है उस परमात्मा का ज्ञान किसको परिचय क्या है अच्छा तो तू ना तू शब्द है ना यस्तु वेद है तू यस्तु तू।, तू के द्वारा जो अंकित किया गया तू शब्द के द्वारा यस्तु वेद है तू ना तृतीय अंत तू ना तू शब्द के द्वारा आलिंगित है वही यहां इंगित करते हैं चिन्हित करते हैं यह कहा सर्वत्यागी वो तू शब्द ये बता रहा है यस्तु क्यों कहा क्यों सर्व त्यागी होना चाहिए उसको तभी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है ऐसा कहा सर्व त्यागी सौम्य हे प्रिय दर्शन सोम ईव सौम्य कल दिया था शाखाद्य सोम शब्द से वर्थ इवा, में या करके सौम्य बनाया जाता है चंद्रमा जैसा जैसे चंद्रमा प्यारा होता हो उसी प्रकार तुम मेरे प्यारे होता हे सौम्य स सर्वज्ञ वही सर्वज्ञ जो तो परमात्मा को जानता हो सर्वज्ञ हो जाता है सर्वज्ञ है न तेनाविदम केन्द्रित संभव थी उसके द्वारा अविदित कुछ रहेगा नहीं अब सब कुछ जाना हुआ हो जाता है उसके द्वारा अविदित पदार्थ कुछ भी शेष नहीं रहता यह कहा पूर्वम अविद्या आशीत कहते पहले भी सर्वज्ञ ही था किंतु अज्ञान के कारण अपने को असर्वज्ञ मानता था पहले ऐसा था नहीं कि सर्वज्ञ प्राप्त हो जाएगा पहले नहीं था नहीं इसका स्वरूप ही है पूर्वम ज्ञान से पूर्व अविद्या अविद्या के कारण असर्वज्ञा आशी असर्वज्ञ मानता था अपने असर्वज्ञ था अविद्या के कारण से वो मात्रा आगे पीछे हो गई पूर्व अविद्या मात्रा आगे पीछे है पूर्वम अविद्य असर्वज्ञ आशित पहले असर्वज्ञ रूप में था पुनर पुनर्विद्या अविद्या अपनाये फिर ज्ञान के द्वारा क्या होगा अविद्या हट जाने पर विद्या के माध्यम से ज्ञान के माध्यम से अविद्या अपनाये अविद्या हट जाने पर सर्वती फिर सर्व हो जाता बात इतनी है पहले भी सर्व ही था किन्तु अज्ञान के कारण से अपने को असर्वज्ञ मानता था अब सर्वज्ञ हो जाता है सर्व फिर सर्वरूप हो जाता है कहा तस्मिनार्थे तस्म अर्थेष श्लोक मंत्रो पाती तदेश श्लोक उस विषय में आगे एक मंत्र है ये कहा। था था। कर एक संग्रह का इसी विषय का संग्रह करने वाला एक मंत्र है एक टिप्पणी सर्व त्यागी तो हो गया अच्छा सर्वत्यागी में बचा हुआ है कुछ वैराग्य मात्रे ना त्याग संभवे भी अहमतादि त्यागा व्यविचार अहमताद अत्यागा विचारे थे सर्व सर्व त्यागी शब्द क्यों कहा होगा भाष्य का खाली त्यागी बोल देते सर्व विशेषण लगाए सर्व त्यागी क्यों कहा देखो बैराग के मात्र से बाह्यार्थ बाह्य विषयों का तो हो सकता है किंतु तो? मैं त्यागी हूं करके जो अहंकार रहेगा मैं त्यागी हूं ये तो रह सकता है ना अहंकार भीतर में रह सकता है उसको भी त्याग है इसलिए सर्व शब्द विशेषण लगा दिया सर्वत्यागी ये बताया प्रकार सर्व शब्द की विशेषता बता रहे हैं वैराग्य मात्रग्य है तो बाह्यार्थ त्याग संभव है बाह्य विषयों का त्याग हो सकता है संभव होने पर भी अहमतादी अत्यागत अहमता ममता आदि भीतर जो होंगे आंतरिक त्याग न होने से उसमें वे हो जाएगा इसलिए सर्व शब्द लगा दिया ये कहा कहते हैं आगे सर्व भवती ये जो कहा इसमें टिप्पणीकार कहते हैं सर्वज्ञो भवती इति वक्त में बोलना चाहिए सर्वज्ञो भवती सर्वोभवती क्यों कहा होगा तब सत्य सती आह इसमें कहा सर्वोभवती इत्यादि कहा कैसे को हेतु क्या कारण है सर्वोभवती सर्वक्यों भवती बोलना चाहिए क्यों सर्वोभवती बोला होगा को हेतु सर्वश्चास जो सर्व होगा वही ज्ञा होगा ध्यानकार होगा उसको सर्वज्ञ बोलेंगे तो सर्वोभवती आ जाएगा अस्तुभा सर्वात्मा अवेदत्व अथवा सर्वात्मा के साथ में अवेद होगा जब सर्वरूप होगा तब सर्वज्ञत्व आएगा क्यों सर्वज्ञ और सर्व दो शब्द है तो पहले सर्वसंग सर्वज्ञो भगवती ऐसा अर्थ हो जाएगा सर्वरूप होना परमात्मा के साथ अवेद होगा सर्वरूप होगा तो सर्वज्ञ होगा यह अर्थ करना एक कहा ठीक है देखें भक्षमाण लक्षणम अक्षरम प्रतिपतम रूपम फलम आह इति अन्वय तदेकत्विद तो फलम आह तो फलम क्या क्या फल हैक्षणम अक्षरम प्रतिपत फल होगा जो तो आगे कहे जाने वाला अक्षर अक्षर का विशेषण लगा रहे हैं अच्छा अलोहित आदि शरीरम इत्यादि शब्दों द्वारा वही अक्षर को प्राप्त करता है इतवम रूपम फलम आह इसी प्रकार फल को श्रुति कहती है आह एक होगा आह श्रुति माने आह का उत्तर वाक्य पर उत्तर वाक्य ये ये उत्तम अर्थम श्रुति अक्षरारूढ़ आरूढ़ आह जो बताया गया शब्द है उसको कहते उच्यते कहा परम अक्षर को प्राप्त कैसे होता है तो ये कहना चाहते हैं सयोह वै इत्यादि कहा ठीक है इत्यस्य अर्थ शा करते हैं सर्थ महा का आया हुआ जो सद है उसका अर्थ सर्वे क्षण निर्मुक्ता स माने वह कैसा होना चाहिए यह क्षण रही तो कहा सर्वेषणा इत्यादि अत्र अधिकारी हवई ये जो हवई ये जो दो दो अव्यय लगा करके कहा क्यों अधिकारी की दुर्लभता ऐसी स्थिति में पहुंचने वाली पहुंचने वाला अधिकारी कोई बिर बिरो ही कोई होगा अधिकारी की दुर्लभता बतलाने के लिए हवई इत्यादि कहा शब्द से कहा एक स यह कश्चिद अपूर्ववत आश्चर्य के समान कोई ऐसी स्थिति में जाने वाला पहुंचने वाला स यह कश्चिदे वो नंबर टिप्पणी है ना अच्छा आज के दिन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है ऐसा अपूर्ववत तद अच्छा अच्छायादि विशेषण अक्षरम बे रहे थे वो जो अच्छायादि तीन विशेषण चार विशेषण इसमें लगा हुआ है उसको जो जानता हो तमु रहित है शरीर रहित है वर्ण रहित है और शुद्ध है अशुद्धि रहित है यही है तो अच्छा ति विशेषण अच्छा अच्छायादि है विशेषण जिसका जिस परमात्मा का बौगिक समास विशेषण वाला परमात्मा को अक्षर उस अक्षर को दे। एक देखिए वाक, एकम वाक्यम समापन जो जानता है यहां एक वाक्य पूरा कर दे क्योंकि मंत्र में दो यकार है एक वाक्य यही समापन कर देना कहा स समापन यस्तु वेदयते स सर्वज्ञ आगे दूसरा वाक्य क्योंकि यस्तु फिर वहां यस्तु है जो जानता है वो सर्वज्ञ होता है ऐसा दूसरा वाक्य बनाना कहा यश तो वेदयते स सर्वज्ञ वाक्यांतरम कार्यम इस प्रकार से दो वाक्य बनाना मंत्र में कहा अन्यथा यद शब्द द्व अन्य नहीं तो दो यद शब्द का अन्वय हो नहीं पाएगा दो यद शब्द है मंत्र में अन्वय नहीं, पाएगा, नहीं पाएगा, ये कहा। जो हो पाएगा संबंध नहीं हो पाएगा अच्छायादि विशेषण त्रेणा पहले वाला जो वाक्य होगा सब जो बोला जाएगा उसमें अच्छा अच्छायादि जो तीन विशेषण है अच्छा असरीरम अलोहितम तीन विशेषण के द्वारा कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर त्रय निराकरण तीन शरीर का निराकरण सुनना पहले वाक्य अच्छाया कारण शरीर अज्ञान का निराकरण करना दूसरे से सूक्ष्म ती, का अशरीरम शब्द के द्वारा तीसरे से पूर्व शरीर का निराकरण है न अवस्थात्र निराकरण है नीनों शरीरों का जब निराकरण हो गया तो तीनों अवस्था अपने बढ़ गए जागृत स्वप्न सुख थी तीनों अवस्थाओं के निराकरण के द्वारा अब अवस्थात्र व्य तीनों अवस्थाओं से रहित आत्मा अनुवाद किया जाता है अनुवाद किया जाता है स्मृति में ऐसा कहा लोहितादि सर्वगुण वर्जितने और लोहितादि सर्वगुण वर्जित इस शब्द के द्वारा तदगुण का स्थूल शरीर वर्जित प्रतीत है यह प्रतीत होता है कि जो लोहितादि एक किस्म स्थूल शरीर है तो स्थूल शरीर का ऐसे ही प्रतीत होने से और शुभ्रम इति आने ना तमेव तूर्य अनुदेते शुभ्रम शब्द के द्वारा शुद्ध कहने पर तूर्य का अनुवाद होगा माना विश्व तेजस्कर तुरिया का अनुवाद होगा अनुद्यते अनुद्य तमान अधिकरण है जो तुरिया अवस्था में पहुंचा हुआ ये जो आत्मा है इसको उस अक्षर के साथ में समानाधिकरण एक, एक अधिकरण बनाना ऐक्य करना तत्वसीक्य करना तस् तुरीय भाव में पहुंचाया गया जो इस आत्मा है इसको अक्षर समानाधिकरण है ना अक्षर के साथ में एक करके सामान आदि पर समान समान एक करके कहा समान करके, कहा ये कहा गया समझना अत्र अक्षरम इत्याने ना, अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम अक्षर अक्षर पुरुषमत शबाभ्यजो अणो हवना शुभ्री मंत्रोक्ता सर्वाणी विशेषणा उपलक्षा आत्मपलक्षण संहृता अक्षर अक्षर वेदयते इत्यादि जो आया है अक्षरम वेदयते सोम्य में अक्षरम आया इससे मुंडक के कई मंत्र इसमें जुड़ जाते हैं यह अक्षरम शब्द यहाँ जो दिया है ये प्रश्न में वो मुंडक का कई मंत्र यहाँ जुड़ने वाले हैं उसी के अर्थ लिया गया ये समझना एक ग्र अक्षरम इतिहाने ना इस मंत्र में जो अक्षरम पद दिया गया इसके द्वारा अक्षरम वेद सत्यम पुरुषम वेद सत्यम मुंडक में आया था अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम एक दूसरा सबाभ्यंतरो अपराणो हर पर इत्यादि मुंडक में था मुंडक का सर्वाणी विशेषणी सर्वाणि विशेषण है वहां वो सारे विशेषण यहां अक्षरम शब्द से समझ लेना मुंडक में जितने विशेषण लगाया हुआ है ये ये सारे अक्षरम शब्द के द्वारा समझना ये कहा विशेषणानी आत्मोपलक्षण आत्मा के उपलक्षण है सारे आत्मोपलक्षण आत्मा, आत्मा के उपलक्षण के लिए संगता संग्रह किया गया समझना सत्यम बोला यस्तु सर्वत्यागी वाक्य वेद है अनुसंग यु सर्वत्यागी जो भाष्य में है उसमें भी यस्तु सर्वत्यागी जो वाक्य है भाष्य में उस क्य में भी वेदयतेदय पड़ेगा यस्तु वही जान सकता है को। तो बेदायते पूर्व में जा चुका है फिर यस्तु के आगे भी वेदयती क्रिया के अनुसंग करना जोड़ देना चाहिए ये एक अत्रेना कस्मुगो विज्ञाते विज्ञातम प्रतिज्ञात सर्विज्ञान उक्त यहाँ सर्वज्ञ शब्द जो दिया है मंत्र में सर्वज्ञो भवती सर्वो भवती है ये जो सर्वज्ञ शब्द से क्या हुआ कहते मुंडक में जो प्रश्न था कश्मीन भव विज्ञात सर्व विधम विज्ञातम भवती इसी में प्रश्न था ये जो प्रश्न का मुंडक आई है, है उसका प्रतिज्ञातम सर्वम विज्ञान उत्तम जो प्रतिज्ञा की गई थी तो सर्व विज्ञान यही पता समझना चाहिए सर्वात्मत्वस्य ज्ञानजन्यते ज्ञान जन्य अतः अनित सर्वात्मत्व तो भाव जो आता है अगर ज्ञान से पैदा होता हो उत्पन्न होता हो तो अनित्य होगा ये शंका होगी इसके उत्तर में कहा पैल भी सर्वात्म ही था वो पूर्वमी अविद्य अभी पूर्वम अविद्यासर्वज्ञ आशी अज्ञान के कारण असर्वज्ञ जैसा था पहले जैसे रज्जु अज्ञान काल में सर्प जैसा रहा क्योंकि ज्ञान काल में पहले वो रजू ही है अभी भी रजू है ठीक इस प्रकार पूर्वम अविद्य असर्वज्ञा से अविद्य अविद्या के कारण से असर्वज्ञ था स्वतः असर्वज्ञ नहीं था वो पुनर्विद्या अविद्या अपनाइए जब विद्या के द्वारा अविद्या हट जाने पर सर्वज्ञो भगवती इत्यादि हो जाएगा सर्व भगवती एक एवं च आरोपित तो निवृत्ति आरोप निवृत द्वारा केवल आरोप की निवृत्ति है असर्वज्ञत्व जो आरोप था उसकी निवृत्ति कर दी गई कारण से ऐसा था एवं आरोप द्वारा न होता हुआ हुआ है ऐसा नहीं विवक्षित अभूत तदभाव न होता हुआ वो दिखाई पड़ा था यह समझा इसलिए सर्वो भवती सर्वरूप होता है इत्यादि बता दिया आगे मंत्र है सह दे प्राण भूताति यदक्षरम वेदयते स्म्य सर्व्ञिवेशेती विज्ञात्मा सह द षंती यहाँ पदक्षर वेदयते यु सोम सर्व सर्वेवा विज्ञात्मा ये विज्ञात्मा विज्ञान स्वूपत्मा है बुद्धि बुद्धिवृत्ति में रहने वाला आत्मा बुद्धि उपाधि वाला आत्मा विज्ञात्मा एक दूसरा सहदेव से प्राण ही सर्व प्राण सहदेव से संपूर्ण देवताओं के सहित प्राणवाणी इंद्रिया तब तथ अधिष्ठात्री देवों के सहित प्राणाम इंद्रियाणी जितने इंद्रिया सहपद प्राणा के साथ लगा देवी के साथ विज्ञानात्मा के साथ नहीं एक विज्ञानात्मा है और जितने भी इंद्रिया हमारी है उन अधिष्ठात्री देवों के सहित सारी इंद्रिया और भूतानी जो पंचभूत है विषय है इंद्रियों का विषय जो पंचभूत है सब के सब सम प्रतिष्ठान या सम्यक प्रतिष्ठान जहां पर ये सब के सब एक हो जाते हैं विज्ञान आपका भी एक हो जाता है अधिष्ठात्री देवों के सहित इंद्रिया भी एक हो जाती है और इंद्रियों का जो विषय भूत थे वो भी एक हो जाते है एक हो जाता है जिसमें तद अक्षर हम वही अक्षर को जानना चाहिए वेद उस अक्षर को जो जानता है सौम्य उस अक्षर को जहां ये सब एकत्रित हो जाते हैं उस उस अक्षर को जो जानता है सर्वज्ञ वही सर्वज्ञ होता है सर्वज्ञ और सर्वम सर्व एवं आती और आबिविशति ऐसा होगा आविशति प्रवेश करता है सर्वरूप हो जाता है यह अर्थ है क्योंकि छंद से काला नियम आंद में कोई काल का नियम नहीं है लिट के यहां पर ये, लड़ के जगह पर लीड का प्रयोग कर दिया ये देखें विज्ञान आत्मा सह विज्ञान आत्मा एक ये आत्मा जो है और सहदेव स अग्नि भी जो अग्नियादि देवताएं जैसे बाणी के अतिशाद्री देवला अग्नि इत्यादि अग्नि आदि देवताओं के शहीद देव ही स अग्नि भी प्राण चक्षुरादय प्राण माने चक्षुरादि इंद्रिया तत्त अधिष्ठात्री देवताओं के सहित इंद्रिया जिसमें एक हो जाती है, भी एक हो जाता है। और भुता सब सब प्रवेश करते हैं एक हो जाते हैं सुसुप्ति में तो खोई जाते एक तो रह जाता है वो भी तुरी अवस्था में सब उसी में एक विलीन हो जाते पता ही नहीं जाता कौन है क्या है जिस अक्षर में ऐसा है तद <takes the same language> उस अक्षर को जो जानता हो सौम्य हे प्रिय दर्शन उस अक्षर को जो जानता हो उस आत्मा को सर्वज्ञ सर्वज्ञ हो जाता है सर्वमेव सब, सब ही प्राप्त हो जाता हो सर्वरूप हो जाता है माने आविवेशक अर्थ आविशति मानी लीट का प्रयोग कर दिया स्तुति में किन्तु लट का अर्थ भाष्यकार करते हैं प्रवेश कर जाता है सब रूप सर्वरूप हो जाता है एक देखें देखे ततुष द्रष्टव्यम पूर्व में कहा था ना सब एक हो जाते हैं में सारे एक होता है चक्षुष द्रष्टभ्यम से कहा था चक्षु और उसके द्वारा द्रष्टव्य रूप उसी में एक हो जाते हैं कहा था सुसुक्ति की चर्चा में कहा था क्यों यहाँ एक जानना चाहे और भी समझना पड़ेगा तो चक्षुष दृष्टव्यंश में उसके अधिष्ठात्री देवता भी उसी में लीन हुआ वहां भी समझना चाहिए पूर्व मंत्रों में यह टीकाकार होगा तथा इससे क्या होगा क्योंकि यह इस मंत्र में बोल दिया प्राण ये देव सर्व देव सह प्राणा कहा है सारे देवताओं के सहित तत्त अधिष्टादी देव तो वहां भी जो चक्षुष ये दृष्टव्यंश आदि में भी वहां भी अधिष्टाद्री देवों को भी लेना होगा सिद्ध हुआ चक्षुषम इन मंत्रों में भी चक्ष देवा चुरादि इंद्रियों के साथ सहित देवता देवता भी उपलक्षित है केवल इंद्रियो और विषय दो नहीं। वहां भी लेना पड़ेगा उसके अधिष्ठात्रित देवता भी उसी में देवता भी नहीं है निक अधिष्ठात्र देवता बज जाए ऐसा भी नहीं ये समझना कहा व्याख्या प्रकार से व्याख्या हो गए कहा इस तरह से जो चतुर्थ प्रश्न चल रहा था शौर्य के कथा वो प्रश्न पूरा हो गया अब पंचम प्रश्न आर आरंभ होने जा रहा है मंत्र है अथ हैनम सैभ्य सत्य काम प्रो हई तद भगवन मनुष्यु प्रायामध्यायत कतम वावस तेन लोकम जयती सहोवाच अथ हैन सैभ्य सत्यमप्रछ तय हई तुष्यू प्रायणकार कतम्म वावस तेन लोकमतीवाच अथ अथ मन अनर शौरिया के प्रश्न के चतुर्थ प्रश्न के अनता प्रसिद्ध है प्रसिद्ध देखाने के लिए विपात लगा दिया एनम एनम पिपलादम ये पिपलाद ऋषि को सैभ्य साथिका, सत्यकाम पत्र सत्यकाम उनका ऋषि का नाम है शिवी देश में रहने के कारण से साइब्य कहा अथवा शिवी का गोत्रापत्य संतान है इसलिए साइब्य कहा शिवी का गोत्रापत्य संतान, संतान गर्गादिप यहाँ लग जाता है सैभ्य बन जाता है सीवी का गोत्रापत्य संतान है सत्यकाम उनका अपना नाम है ऋषि ने पूछा लिट लगा प्रश्न पूछा क्या लिटल कार्य प्रया पूछाई तनुष्यु प्रायण जो कोई भी ऐसा मनुष्य हो जो कोई भी हो या कोई जाति भेद नहीं कोई भेद नहीं जो कोई भी हो हई प्रसिद्धि लगा कर बोला तद जो आश्चर्य दिलाने वाला तत्व तो है उसको जानना कोई इतना सरल नहीं है तत्व यह आश्चर्य का जनक है अद्भुत आश्चर्य पश्य कच्चितरम गीता में आश्चर्य बदती तथे आश्चर्य आश्चर्य भगवान संबोधन करके मनुष्य मनुष्यों में से कोई एक निर्धारण में है ये मनुष्यों में कोई ऐसा व्यक्ति कोई हो प्रायणातम जीवन भर मरने तक मरने प्राण के अंत तक मरने का समय तक ओंकार ओंकार का सहारा लेता है चिंतन करता है ओमकार का आकार उकार मकार मिलाकर के चिंतन करता है कतमम बाबा स तेरा लोकम जायती कतम लोकम जायती क्योंकि कर्म और उपासना से प्राप्त लोग अनेक हैं, अनेक लोग प्राप्त हैं, उनमें से कौन सा लोक को जीतता है वो ऐसा प्रश्न किया क्योंकि उपासना प्रकरण आरम्भ करने जा रहे हैं ज्ञान का प्रसंग पूरा कर दिया है मान मध्यम अधिकारी के लिए उत्तम अधिकारी का प्रसंग तो पूरा हो गया मध्यम अधिकारी को लेकर के चर्चा है कौन सा जीत सकते न मान ओंकार ओंकार के ध्यान स्वरूप के द्वारा तेनाली वो जीतता है तस्मे सहोबाच उस शैव्य सत्य काम के लिए स माने पिपला ऋषि ने उचा कहा कहना चाहते हैं ठीक है देखें एवं चतुर्थ प्रश्न ना पदार्थ शोधन पूर्व का वाक्यर्थ अक्षर प्राप्ति मु चतुर्थ प्रश्न में ये सिद्ध कर दिया उत्तम उत्तम जो अधिकारी होगा क्योंकि तो अधिकारी का तीन भेद है उत्तम है मध्यम है मंद है उत्तम अधिकारी को पदार्थ शोधन तत्व पदार्थ का शोधन पूर्वक पदार्थ शोधन पूर्वक तत्पथ का वाक्यर्थ ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान के द्वारा अक्षर प्राप्ति मुक्त अक्षर की प्राप्ति कहेगी कथन तो करके अत्र अनधिकारी इसमें उस ज्ञान में अधिकारी जो नहीं होगा अधिकारी होगा ज्ञान में अधिकारी बना नहीं अभी उत्तम अधिकारी नहीं है अत्र अनधिकारी हो उस ऐिक में बैठने के अभी हिम्मत नहीं है ऐसे अधिकारी अनधिकारी को मंद वैराग्यवत क्यों वैराग्य मंद है जिसका मंद वैराग्यवत सष्ट है अनधिकारी है उसमें ज्ञान और मंद वैराग्य वाला ऐसे व्यक्ति का ओम इत्यवम ध्याता आत्मान मुंडक में कहा था ओम इत्यवान प्रणबोधन इत्यादि मुंडक कहा है उपासना बताइए इत्यादि मंत्र इत्यादि मंत्रों के द्वारा सूचित जो उमकार है ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रमेण अक्षर प्राप्ति अर्थम पहले उपासना के बल पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उपदिष्ट होकर वहां से मुक्त होगा क्रम मुक्ति प्राप्ति के लिए मध्यम अधिकारी को लेकर क्रमेण अक्षर प्राप्त ओंकार उपासन वक्त ओंकार उपासना कथन करने के लिए पंचम प्रश्न में बता रहे थे पंचम प्रश्न सत्य काम सभ्य का प्रश्न प्रश्न है ये अवतरण करते हैं कहा अथ हईनम इत्यादि वाक्य से कहा भाष्य में अथ हईनम सभ्य सत्य काम पद अथ का अर्थ कहते हैं भाष्य में कहा अथ इध का अब कहना चाहते हैं परा परा परा अपर अपर पर ब्रह्म प्राप्ति साधन ओंकार से उपासन विधि प्रश्न आरभ थे पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म परापरब्राप्ति मैंने अपर ब्रह्म के माध्यम से परब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति इसकी इच्छा है यार ये विधान करना इच्छा है अपर ब्रह्म प्राप्त करेगा फिर परब्रह्म प्राप्त कर मुक्ति बतलाना है यार बतलानी इसलिए कहा अथ इधानीम परापरब्रह्म प्राप्ति साधनत्व साधन अपर को परा परा बना रखा है क्योंकि तरम लग जाता है ना समाज में जो अल्पाच वाला पहले बैठ जाता है तो चाहिए अपरा, अपरा, अपरा परम ऐसा। लेना होगा अपर के माध्यम से पर को प्राप्त करना है अल्पासतरम सूत्र है द्वंद जो अल्पाच वाला होगा वो पहले बैठता है पूर्व निपात होता है तो अपर ब्रह्म के प्राप्ति के माध्यम से परप्रम प्राप्ति साधन ओंकार के उपासना उपासना उपासनावक धा धातु से सन किया हुआ है सन किया हुआ सन सं करके और आगे अप्रत्याश से अ लगा करके टाप लगा करके विधिशाह बना दे तृतीय तृतिशया है विधान करने की इच्छा से प्रश्न आरभ थे ये पंचम प्रश्न का आरंभ किया जाता है ऐसा कहा तो पंचम प्रश्न कैसा है तो भाष्य में कहते हैं भगवान जो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आश्चर्य के समान कोई व्यक्ति होगा अः भगवान मनुष्येश मनुष्यों में मध्ये नाम मध्य निर्धारण में है सष्टी न होकर सप्तमी रखी है मनुष्यों में ऐसे कोई भी मनुष्य में से ऐसा कोई हो मनुष्य मध्य तद अदतम विवाह अद्भुत आश्चर्यजनक उसकी कोई उपासना करता हो कोई बिरला कब तक करना इतना का कठिन काम है आप कब तक करना है प्राण निकलने के पूर्व क्षण तक उपासना में लगे रहना यह नहीं कि सुबह पांच मिनट कर दिया उसी बात दिन में घूमे फिरे ऐसा नहीं आवृते आशु तेर आवृते कालम न सोने से पहले जो समय मिला और मरने से पहले जो समय आपके पास है सोने से पहले और मरने से पहले उ, में लगा देता हूं तो तद अद्भुतम विभाव ऐसा कोई आश्चर्य व्यक्ति होगा सब किसी की बस की बात नहीं तद अदुतम विभाव प्रायणांतम प्रायण ही अंत होगा प्रायण में जाके जिसके अंत होना है समापन होना है प्रकृष्ट आयना प्रायणा विशेष रूप से जाना फिर वापस इधर नहीं आना वो तो प्रायण है तो वहां तक मरणान्तम प्राणांद मरण में जाके समापन होना तब तक ओमकार का ही चिंतन करता है जो व्यक्ति यावत जीवम इत्यत जब तक जीवन है तब तक करता है यावत जीवन इत्यत जब तक जीवन है पूरे जीवन उसमें लगा देता है जो व्यक्ति ओमकार देखो ध्याय ध्यातु है ए ंग प्रयोग है चिंतन करता हो कहा यहाँ अभी ध्यात होना चाहिए था परस में पद ही धातु है आत्म में प्रयोग किया हुआ है और सब भी नहीं है सब होता तो अभी ध्या होता सब भी नहीं छी अनियम छियम नहीं है अभी ध्यात आभि मुख्य न चिंता है उसी को सामने करके चिंतन करता रहता है चिंतन यही चिंताया धातु है चिंतन करना एक विषय के चिंतन में डूबे रहना ये चिंता है चिंतन है बाह्य विषय उपहृत संकरण बाह्य विषय उपहृत करणसंभत करण जिसने बाह्य विषय से इंद्रियों को उपसंहार कर लिया उपसंभृत करण करणानी कर उपसंहृतानी करणानी ये तो जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को बहिष से उपसंहार कर लिया अंतर्मुखी बना लिया वही व्यक्ति कर सकता है काम कारण समाह चित्त समाहित चित्त, चित्त एकाग्र चित्त वाला है एक ही है अब उसके जीवन में एक ही आ, आगे क्या है ओंकार है समाहित चित्त है। ऐसा चित्त वाला व्यक्ति भक्त या आवेश ब्रह्म भाव ओंकार एक भक्ति है श्रद्धा है उसके पास उसके द्वारा आवेश करते ब्रह्म भाव जिस ओंकार में जैसे भक्त लोग मूर्ति में पूजा करते है ना तो किसका आवेश करते हैं भगवान का आवेश करते हैं भक्ति के कारण से ये भगवान है करके पूजा करते हैं मूर्ति को भक्त लोग जो पूजा करते हैं अपने श्रद्धा है, उनके पास एक भावना है भावना से भगवान के वहां आरोप करते हैं मान तो आवेश करते हैं यही भगवान है ऐसा समझते हैं वैसे ओम का ही परमात्मा है ऐसा समझ के ये चिंतन करता हो क्यों प्रतीक है प्रतीक में यही होता है अपने इष्ट का चिंतन करना होता है जो निराकार तत्व परमात्मा है उसके प्रतीक ओम है जैसे विष्णु का प्रतीक शालीग्राम शिलाखंड बोलते हैं गंडे की शिलाखंड बोलते हैं और शिव जी का प्रतीक नर्मदा शिलाखंड बोलते हैं प्रतीक है ना ये हम जो भी अर्चना करते हैं प्रतीक में करते हैं तो ठीक इसी प्रकार समाहित चित्त हो करके क्या करता हो तो कहा भक्त आवेश ब्रह्मभाव ओंकार ओंकार में भक्ति के कारण अपने श्रद्धा के कारण ब्रह्मभाव आवेश कर रखा उसने ब्रह्म समझ रहा हो ऐसा समझ कर चिंतन करता हो माने आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद है उसमें जो ओंकार में जो ब्रह्मभाव है आत्म प्रत्यय हुआ है आत्मज्ञान है आत्मरूप है उसको उसके प्रत्यय का संतान का अविच्छेद धारा का विच्छेद नहीं होना बीच में दूसरी वृत्ति नहीं आ जाना उसी के चिंतन, अखिली प्रकार के चिंतन ना आ जाए बीच में उसके द्वारा अखिलीकृत खंडित नहीं किया गया हो निर्वातस्त दीप शाखा समाह अभिध्यान शब्दार्थ वायु रहित स्थान में रखे रखा गया दीपक के समान वो अभिधान शब्द गाता बने जैसे दीपक का ज्वाला हिलता नहीं है हिलती नहीं है ज्वाला नहीं हिलती है वायु स्थान में उस प्रकार उसी प्रकार एकाग्र चित उसी चिंता में लग रहा है दुश्मन बीच में दूसरी वृत्ति न बने ये अभिध्यान शब्द गाथ होता है एक नंबर की रिपोर्ट ध्यान आई थी योग सूत्र में कहा है तत्र प्रत्यय प्रत्यय एकता ध्यान आपकी जो वृत्ति चल रही एक वृत्ति के एकाकार वृत्ति को चलाए रखने का नाम ध्यान है ध्यान यही है एकागार वृत्ति को एकता एकाकार में ले जाना बीच में दूसरी वृत्ति न आ जाए इसका नाम ध्यान है योग सूत्र में कहा योग सूत्र दिया अच्छा आज्ञा था सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा परिग्रह त्याग सं, सन्यास संसच संतोष संतोष अमायावित्वादि अनेक यम नियमान गृह ऐसा होना चाहिए उपासना करने वाले व्यक्ति को ध्यान करने वाले को यम नियम होना चाहिए ये बोलना चाह रहे हैं योग सूत्र में जो यम और नियम बताए गए है वो होना चाहिए तभी कर पाएगा ये कहना चाहते हैं सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा ये यम यम में आते हैं अहिंसा अस्ते अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम योग सूत्र है वही दिया है यहाँ सत्य सत्य भाषण को न छोड़ता हो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो अहिंसा परक जीवन हो हिंसा का परित्याग हो और अपरि परिग्रह का परित्याग हो ये यम है ये। और संन्यास और शौच संतोष ये, ये नियम का अर्थ करने जा रहे हैं शौच संतोष तपस्व अध्याय ईश्वर प्रणधानी नियम उसका यम और नियम के बिना तो कोई भी कार्य नहीं होगा यम और नियम सबके लिए चाहिए कि योग के लिए चाहिए हम तो वेदांति है सबको चाहिए शौच पवित्रता सबको चाहिए शौच संतोष जो मिले उसी में संतुष्ट होना चाहिए साधक को नहीं तो और का ठौर नहीं और कोई ठौर नहीं और का ठोर नहीं बोलते हैं साधक को दृश्य लाभ संतुष्ट होना चाहिए शौच संतोष तपह इंद्रिय निग्रह रूप तप चाहिए सबको सबको होना चाहिए इंद्रिय निग्रह को तप कहा और स्वाध्या, स्वाध्याय स्वाध्याय प्रतिदिन स्वाध्याय करे जैसे कि कुछ वो हो और ईश्वर प्राधान ईश्वर की शरणागति जीवन में होनी चाहिए सबको उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा ईश्वर की शरणागति जीवन में होना चाहिए याव जीवित त्रयोग वंध्या गुरुर्वेदांत ईश्वर जब तक जीवन है आप ज्ञानी हो गए फिर भी ये तीन हमेशा आपके लिए बंदनीय होंगे गुरु वेदांत और ईश्वर ये तीन में द्वैत भाव न करें जब तक जीवन है ऐसा कहा याव जीवित त्रयोग व्या गुरुर्वेदांत ईश्वर गुरु है वेदांत है ईश्वर है ये वंदनीय है अब अवहेलनी या नहीं है ये कहा हुआ है तो इत्यादि से युक्त होकर कहा सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह त्याग संन्यास शौच संतोष अमायाबी और अमायावी तो भी होना चाहिए बाहर भीतर कुछ अलग अलग नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में जो भीतर है वो बाहर भीतर कुछ बाहर कुछ ऐसा मायाबी नहीं आना चाहिए प्रवंचनादि ठग बना नहीं आना चाहिए इत्यादि अनेक आदि अनुग्रहित अनेक प्रकार के यम आदि से अनुग्रहित तो होकर के जो ओंकार को उपासना करता हो खाली उपासना भी करता है और गाली भी देता हो काम नहीं चलेगा ये कहा स एवं यावज जीवा इस प्रकार से ऐसे उपासना करने वाले यावजीव यावज जीव व्रत धारण कर लिया जिसने जब तक जीवन है एक ही व्रत में रहा हुआ है ओंकार की उपासना में लग गया जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है ऐसे कहा टिप्पणी दो और तीन की दो में कहते हैं यम नियम इत्यादि में दो दिया यम क्या है अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमहा योग सूत्र है पतंजलि योग सूत्र है ये अहिंसा मन ये कैसा सार्वभौ में कहा है इसको अहिंसा आदि को कह नहीं कि हम विशेष स्थान में हिंसा नहीं करनी चाहिए तीर्थ स्थान में हिंसा नहीं करनी चाहिए वहां की भी? नहीं कहीं भी न करना सार्वभौ महाप्रथम दूसरा सूत्र आता है यहाँ सबके लिए देश काल जाति अपरिछन्न सार्वभोग महाप्रतम किसी भी देश में किसी भी काल में किसी भी जाति की हिंसा नहीं होनी चाहिए यह नहीं कि हम मनुष्य को तो हिंसा नहीं करेंगे दूसरों को कर रहे हैं ये नहीं अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे कि ऐसा कि किसी काल में नहीं किसी काल में ऐसा भी नहीं किसी देश में करे किसी देश में कहीं भी नहीं करना सार्वभोग होना चाहिए अहिंसा सत्य कहीं सत्य बोलना कहीं झूठ बोलना मंदिर में तो सत्य बोलना बागी में झूठ बोलना यह नहीं सर्वत्र सत्य बोलना अहिंसा असत्य अहिंसा सत्य अस्त्य आस्त्य अस्त्य चोरी नहीं करना यह नहीं कि यहां तो उत्तरकाश में चोरी नहीं करना चाहिए बाकी नीचे जाके हो जाएगा ऐसा नहीं देश नहीं nice. अभी नहीं तो कभी ऐसा भी नहीं और कहीं भी नहीं सार्वभम प्रत होना चाहिए कहीं भी नहीं कभी भी नहीं ऐसा होना चाहिए अस्त्य और ब्रह्मचर्य उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की बात है हमेशा रहना चाहिए और अपरिग्रह परिक्रह का परित्याग इतना पांच मिल करके एक आपके पहला अंग है योग का अगर आप किसी भी साधन में जाना चाहेंगे सबसे पहले ये चीज चाहिए पांच चाहिए आपके जीवन में तब किसी साधन में आप जा सकते हैं अब समाधि की समाधि समाधि बोलते हैं वो आठवों स्थान में जाकर के होना है, है।, है यहां से शुरू होना ये सीढ़ी है प्रथम सीढ़ी है यहां से यम नियम आसन प्राणा ये सब करते करते आगे समाधि होनी है यम योग सूत्र है और दूसरा योग सूत्र देते हैं नियम के बारे में नियम क्या है शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर परिधानी नियम शौच भीतर बाहर का शौच पवित्रता बाहर के शौच है गंगा स्नान आदि करके भीतर शौच है भगवान के नाम से अंतकरण की सिद्धि है भीतर बाहर का मल त्याग होना शौच संतोष जो मिले उसी में संतुष्ट होना साधक जीवन में रहना हो तो अगर ज्यादा ज्यादा ढूंढेंगे तो कभी आप साधक बनने नहीं पाएंगे संतोष तपह इंद्रिय निग्रह होना चाहिए सबसे बड़ा तप है सर इंद्रिय निग्रह मन सिया मनसिया नाम से एकाग्रम परम तप और मनुजी ने कहा है मन और इंद्रियों को एकाग्र करना सबसे बड़ा तप है कृष्ण चांदरा जी तप है वो वो तो बाहरी तप है मुख्य तप यह है तप स्वाध्याय प्रतिदिन कोई न कोई स्वाध्याय अपने शाखा साथ स्वाध्याय होना चाहिए अध्यात्म ग्रंथ का स्वाध्याय होना चाहिए जिससे कि हमें कुछ जानकारी मिलती रहे कुछ न कुछ बुलभुल हमारी समाप्त हो जाए स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानी ईश्वर के साथ अपने सरणागति हमेशा बनाए रखना चाहिए जीवन में ईश्वर से मैं बड़ा हूं यह पना नहीं करना चाहिए इस तरह परिधान यह नियम ये पांच मिलकर के ये अंग है योग के अष्टांग योग में से दो अंग हो गए यम और नियम ये कहा योग सूत्र है योग सूत्र में ऐसा बताया गया आगे तीन नंबर में कहते यावत जीव है ना यहाँ कहते हैं यावत शब्द उप पर जीव रहातु से अमूल होना चाहिए लोगा तो मकार भी सुनाई शब्द बनना चाहिए ये यावती सब्द, यावत का यावती यावत शब्द उप रहने पर बिंद धातु और जीव धातु मान ली बित्रिलु है ना तो दादी का बिंद बना के रखा हुआ है जीव धातु जीव प्राण धारण ये दोनों धातु से क्या होगा रणमूल प्रत्यय होता है रणमूल का अम बचेगा तो यहां जीवम होना चाहिए ये बोलना चाहते हैं रणम तत्व हेतु रमूल मानने पर तो मकारोपी प्राप्त होती थे मकार भी होना चाहिए प्राप्त होता है किंतु नहीं किया हुआ है क्या वह जीवम ऐसा रखा है जैव व्रत धारणा धारण यही है इस प्रकार से जब तक जीवन है तब तक ये व्रत का धारण करना यम नियमादि का धारण तब तक करना यह करने वाला जो व्यक्ति होगा व्रत धारण ये बौरी समाज है इस प्रकार के प्रतिधारण करने वाला जो व्यक्ति होगा वह ऐसे व्यक्ति शरीर पाद के बाद कौन से लोग को प्राप्त करता है प्रश्न है कतमम बाब बाब प्रसिद्ध अर्थ को लेकर कहा कतमम अनेक हैं इसलिए अनेक में से एक को निर्धारण करने के लिए डतमच प्रत्यय लगाया जाता है कीमियत तदो निर्धारण दो कश्य डतमच बा बहु नाम जाति परिप्रश् डतमज तीन शब्दों से ये और होता है तीन किम किम किम यत किम सब्दा, यत सब्दा तत किम यत निर्धारने। दो से निर्धारने। दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति का निर्धारण करने में डतरज प्रत्यय होता है कथ हे दो में से कौन है ये कौन दो में से कौन एक है ऐसा और बहुतों में से निर्धारण करना हो तो डतमच होता है बा नाम जाति प्रति प्रश्न डतमच जाति प्रति का भाष्य पर खंडन कर दिया है बहुतों के विषय में जो पूछा एक का कर निर्धारण करना हो तो डतमच प्रत्यय किया जाता है तो यहाँ किम शब्द से डतमच प्रत्यय करके कतम बनाया गया है ठीक है कतम किस लोग अनेक लोग है क्यों बाज बा अनेक ही ज्ञान कर्म भी ये तथ्य लोग यहाँ ज्ञान मन उपासना उपासना और कर्म के द्वारा जीते जाने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं एक ही लोग नहीं है ज्ञान कर्म ज्ञान शब्द कहते तो उपासना है उपासना से प्राप्त लोग अनेक हैं कर्म से प्राप्त अनेक लोग हैं उनमें से ये कौन सा लोग को प्राप्त करेगा जीवन भर पूरे जीवन मरण तक ओंकार के जब करने उपासना करने वाला व्यक्ति ये प्रश्न है तेसु उन लोगों में से तेन ओंकार उस ओंकार के चिंतन के द्वारा चिंतन उस ओंकार के चिंतन के द्वारा कतमम सलोकम जायती वो जो उपासक उपासक सतमम लोकम जायती किस लोक को लोग को जीता है अनेक लोग हैं कर्म उपासना के फोन स्वरूप लोग अनेक है कौन सक प्राप्त करेगा पितृलोक प्राप्त करेगा देवलोक प्राप्त करेगा क्या करेगा पृष्ठवते इस प्रकार से पूछने वाले जो सभ्य है सभ्यता उनके लिए सो बाच पिपला रहा वो पिपला दृश्य कहा ये कहा क्या कहा ठीक है देखें ठीक है हमें कहते हैं इदानी गार्ग प्रश्न इंद्रणी अनातरम इत हो इत्यादि इदानिम माने मैंने गार्ग जो सौरियाणी गार्य का प्रश्न उसके अनंतर यही है ना हो गया पूर्व अपर ब्रह्मलोक अप, का अपर, का अपर ब्रह्म लोक प्राप्ति क्रमेण पर अपर अपर ब्रह्म लोक प्राप्ति साधन परापरब्रह्म था तो पर अपर, अपर ब्रम्ह में अपर ब्रह्म लोक प्राप्ति के क्रम से क्योंकि उपासक को सीधा ज्ञान मोक्ष तो मिलना नहीं है क्रम मुक्ति होगी पहले अपर ब्रह्म की प्राप्ति के माध्यम से अपर ब्रमल लोक प्राप्ति के क्रम से पर ब्रह्म लोक प्राप्ति साधनत्व पर ब्रह्म लोक प्राप्ति साधन रूप से ओंकार के चिंतित ये विधान करने के लिए ओंकार की उपासना के विधान करने के लिए प्रश्न आरंभ किया जाता है कहा तद भाष्य में कश्य हगवन मनुष्य मनुष्य नद अद्भुतम आश्चर्य समान पूरे जीवन एक में लगा देना वो भी यम नियम आदि के सहित होकर के पूरे व्रत धारण करके बैठना कोई सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता इसलिए कहते हैं तद यदि क्रिया विशेषण तद तो जो क्रिया उसका है उसका विशेषण है अभिध्यायित क्रिया का विशेषण है तद अभिध्याय उस प्रकार चिंतन तो करता है क्रिकेट क्रिया विशेषण है तादृश अभिध्यम उस प्रकार के विधान जिस प्रकार चिंतन हो उस प्रकार करता है तेरह विशेषण है ना अद्भुतत्व दुष्कर भाती इस विशेषण के द्वारा तद विशेषण लगा तद इस विशेषण के द्वारा क्या होगा अद्भुतत्व दिखाया मान दुष्कर सुखर कार्य नहीं है और दुष्कर है खल प्रत्या है ईषद दुषस्कृष्ठ तो खल ईषद दुष सुन उपोध रहने पर दाते से खल होता है कृच्छार्थ में और में खल प्रत्या तो है, है ये भाती ऐसे दिखता है कहा अभिध्यान तत्पूर्व काली प्रत्याहार धार प्रत्याहार धारण सूचित हाँ। अभिध्यान शब्द है ना यह ध्यान शब्द आ गया है चिंतन करना किंतु तो उसके पहले दो अंग और हैं प्रत्याहार धारणा होगा तब तो ध्यान होगा प्रत्याहार और धारणा भी चाहिए माने आसन और प्राणायाम को तो नहीं छुआ यहाँ तो यम नियम चाहिए पहले फिर प्रत्याहर चाहिए धारणा चाहिए तब चिंतन होगा ओमकार का चिन्ह ध्यान तब होगा प्रत्याहार धारणा योग सूत्र में प्रत्याहार और धारणा का वो कहा अंकित हो जाए कहा अभिध्यान जो अभिध्यान सब आ गया है यहाँ द्वारा तत्पूर्वकालीन उसके पूर्व में रहने होने वाले ध्यान के पहले क्या है यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान समाधि यही तो होगा ना तो उसके पहले आने वाले दो प्रत्याहार धारणे ये प्रथमा के दो वचन है प्रत्याहार धारणा दो प्रमार में जैसा है ये दोनों ये सूचित सूचित होगा ये भी चाहिए जीवन तभी होगा चिंतन उपसंहृत कर बाह्य विषयों से, तो से इंद्रियों को अलग करना यही प्रत्याहार है उपसंहृत करना समाहित चित्त इत्यादि का भक्तिया अच्छा प्रत्याहार धारण एक नंबर की टिप्पणी है प्रत्याहार धारण स्व विषय असम स्वरूपानुकार चित्त से स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहारूत्र है प्रत्याहार इसका नाम है इंद्रियाणाम स्व विषय असम इंद्रियों का अपने विषयों का साथ संबंध न होने पर वो मन के साथ एक हो जाते हैं इधर मन के अनुकूल हो जाते हैं विषयों का प्रयोग न होने पर इस विषय से पृथक कर दिया गया जब इंद्रियों को किया जाता है इंद्रियाणाम स्व विषय असम स्व so, विषय का संबंध काटने पर अपने अपने जो विषय इंद्रियों का होता संप्रयोग न होने पर विषयों का संप्रयोग न होने पर चित्त से स्वरूप अनुकार होगा चित्त का माने इंद्रियों का क्या होगा इंद्रियों का चित्त के विषय के अनुकार अनुकरण करना चित्त में एक हो जाना इसका नाम है प्रत्याहार प्रत्याय सूत्र में कहा है ये नंबर गलत है दो पैंतालीस ने है सूत्र और धारणा क्या है देश बंदर चित्त से धारणा एक देश में टिका देना चित्त को इसका नाम धारणा है मन को एक जगह में टिकाए रखना इधर उधर नहीं करना इसका नाम धारणा है देश एक देश में बांध देना चित्त को त्राटक लगाना एक ही में बैठाए रखना इसका नाम है धारणा देश बंधर चित्त चित्त देश बंधर धारणा चित्त को एक देश में बंधन कर दे बंधन ही कर देना एक देश में रखना इसका नाम धारणा है ये भी तीन तृतीय पाद है और एक सूत्र ये, ये विभूति में है प्रथम सूत्र है तृतीय पाद अच्छा ये भी चाहिए मतलब आपको कोई ध्यान करना हो तो यम चाहिए नियम चाहिए प्रत्याहर चाहिए और आसन तो सोचा चाहिए, चाहिए। सुखम आश्रम आसन के बिना तो होगा ही नहीं चाहिए चाहिए और प्राणायाम करेंगे तो मन निग्रहित होगा प्राणायाम की भी आवश्यकता होगी सभी चीज चाहिए योग सूत्र में जो कहा सभी करेंगे तभी आगे आपके चिंतन हो पाएगा उपासना हो पाएगी नहीं तो नहीं हो पाएगी ये कहना चाहते हैं सूचित इत्या बाह्य इत्यादि कहा तो बाह्य इत्यादि करके कहा था बाह्य विषय उपसमृत करना समायित चित्तो भक्तिया आवेश ब्रह्म भाव ओंकार कहा भक्ति से आवेश कर दिया ओंकार में ब्रह्म भाव जिसने ऐसा व्यक्ति होगा ओंकार वो ही ब्रह्म समझता है उसकी भावना है भक्ति है श्रद्धा है ऐसा करके बैठा हुआ है समय हो गया है फिर करणे भी स्थित्वादसेश दे ओ स